विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ संजय जी हैं बहुत ही अच्छे न्यूज नेशन के ओनर हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता है बहुत ही अच्छी बातें लोगों से करते हैं लिखते भी हैं तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में संजय माउंट के और आबू रोड और सिरोही के तमाम श्रोताओं को मेरा नमस्कार आज इस मौके पे जिसमें मैं शामिल होने यहाँ आया हूँ ब्रह्मा कुमारी इसका अद्भुत अद्भुत संगम और मुझे कमाल लगता है कि ये आदिवासी क्षेत्र है और ये आदिवासी भाई इतना बड़ा एक अभियान के बीच में रह कर के इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं हम तो बहुत बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और मैं तो दिल्ली जैसी भागम -भाग वाली ज़िंदगी से आया हूँ मुझे लगता है बड़ी शांति और आत्मज्ञान वाली जगह है ये तो आदिवासियों आदिवासी तो वैसे ही प्रकृति के नज़दीक रहने वाले लोग होते हैं और जिसको बोलते हैं रॉ रॉ लोग होते हैं तो ये आप तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना था आप तो वैसे ही इतनी प्रकृति के नज़दीक हैं और प्रकृति का मतलब बाहरी प्रकृति नहीं है प्रकृति आपकी प्रकृति भी जो है न वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है हम बोलते हैं ना हमारा नेचर आपकी प्रकृति क्या है तो मेरी अपनी प्रकृति जो है वो प्रकृति आत्मज्ञान से योगा जिसको बोलते हैं योगा क्या है योगा हमारी सारी इंद्रियों का योग जो है वही योगा है तो अपने आप को जानने की प्रक्रिया जो कि ब्रह्मा कुमारी सिखाते भी हैं इस चीज में किसी से लेना तो है ही नहीं अपने आप से लेना है और दुनिया को देना है तो इसमें लॉस की कोई संभावना नहीं सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट और अपने आप को जब आप जान लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास खुद इतना सारा कुछ है देने के लिए लोगों को कि देते रहिए ये प्रोसेस प्रोसेसिंग मशीन जो आपकी अपनी आपकी आपका जो शरीर है ये प्रोसेसिंग मशीन लगातार इसमें से प्रोडक्ट निकल रहा है बड़ा पॉजिटिव बड़ा खुशियों वाला बड़े आनंद वाला और ब्रह्मा कुमारी में तो आनंद की भरमार है संजय सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं इंसान है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हमें परेशान भी करती हैं कुछ टेंशन भी देते हैं तो ऐसे सिचुएशन आपके साथ भी आता होगा डेली रूटीन में या कभी ना कभी तो ऐसे मौके पर आप किस तरह से मोटिवेशन लेते हैं सेल्फ मोटिवेशन को लेकर कैसे आगे चलते हैं आपका सेल्फ मोटिवेटर कौन देखिए मोटिवेशन मेरे ख्याल से मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आप कहीं आसपास की ज़िंदगी से देख लें एक आपके घर में एक पेड़ लगा हुआ है चलिए मैं तो क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में बैठा हूं आपके घर में एक पेड़ लगा हुआ है एक समय के बाद उसकी ट्रिमिंग करते हैं कि नहीं करते उसके उसके उसकी कुछ उस शाखाएं काटते नहीं उसके बाद क्या होता है पेड़ और स्वस्थ हो जाता है तो जिंदगी की ये जिसको आप नेगेटिविटी कह रहे हैं जिसको बुरा पल कह रहे हैं बुरा नहीं है ये ये ये यूजलेस चीज़ें हैं है ना इसको इसको यदि आप लगा रहने देंगे तो ये आपके पूरे शरीर को आपके पूरे मन को आपकी काया को नष्ट कर देंगे तो ज़्यादा भलाई तो इसमें है कि खुद ही काट लीजिए ठीक है ना सबसे बढ़िया ये है कि जो और जो स्वाध्याय और आत्मज्ञान वाली बात जो आप लोग करते हैं उसमें सबसे बढ़िया ये है कि उन बुराइयों को खुद ही हटा दीजिए मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है जब मुझे ये लग रहा है कि ये मेरा अंग ख़राब है कटवाते हैं कि नहीं कटवाते यदि यदि अंग खराब हो जाए तो सर्जन से कटवाते हैं नहीं कटवाएंगे तो क्या करेगा बाकी सारी बॉडी को खराब कर देगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी मोटिवेशन की जरूरत है चीज़ों को समझने की जरूरत है हमारे इर्द गिर्द जो जो उदाहरण है प्रकृति से उठाए हुए उदाहरण देखिए और उसको इंप्लीमेंट करके आपको लगेगा ही नहीं कि जिंदगी में कुछ नेगेटिव हो रहा है और ही अच्छी बात संजय जी आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस वक्त जो सुन रहे हैं उन्हें आपकी बातों से मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि जो चीज़ें खराब है उसको काट देते हैं तो फिर से एक नया सृजन जो है एक्चुअली नेचुरल रूप से वो सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं सिर्फ हम कंफ्यूज होते हैं कि कोई ख़राब चीज़ को देखकर हम ज़्यादा सोचने लगते हैं उसी के बारे में तो वो वो जो चीज़ें हैं आपने बहुत अच्छी तरह से एक पेड़ का उदाहरण देते हुए बताया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आदिवासी और हमारे आबू रोड के आसपास में ट्राइबल बेल्ट बहुत है आदिवासी मैं कह सकता हूं पिछला इलाका बहुत है जहाँ पर सरकार की योजनाओं के माध्यम से काफ़ी काम शुरू है कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम चाहते हैं जैसे सड़कें हो नेटवर्क हो मोबाइल अभी निचलागढ़ जैसे एरिया है वहाँ पर नेटवर्क नहीं इतना पकड़ता है तो ये सारी चीज़ें अभी भी अंडर प्रोसेस है हो सकता है कि तीन चार साल में ये सारी चीज़ें खत्म भी हो सकती हैं प्रोसेस में सरकारी योजनाएँ तो हर तरफ पहुंची रही हैं लेकिन आ, मुझे लगता नहीं आपको किसी सरकार की ज़रूरत है ब्रह्मा कुमारीज ने पूरे सरकार को यहां बुला रखा है सारी प्रेस को यहां बुला रखा है है ना आज देखिए क्या हो रहा है आज मैं बहुत लग्जरी में रह सकता हूं मेरे पास चार एसी हो सकते हैं चार कारें हो सकती हैं लेकिन इन सबसे हटके मुझे किसी हिल स्टेशन पर केवल एकांत प्राप्त करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं ठीक है कि नहीं आपको ये फ्री फंड में मिल रहा है आप मुफ़्त में मिल रहा है ये सिर्फ अपने मन की बातें हैं कि यहाँ क्या सुविधाएं हैं क्या सुविधाएं नहीं हैं जितना रो रह पाएँ जितने जितने साधारण रह पाएँ सुख उतने ज़्यादा हैं ये मान के चलिए जिस दिन आप मेरी बात याद रखिए कि जिस दिन ये सड़कें ये ट्रैफिक ये कारें और ये मोबाइल टावर जब लग जाएंगे ना उस समय आप याद करिएगा और फिर कहिएगा कि वो पहले वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे ठीक है ना तो इसलिए इसकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है देखिए सारी दुनिया अगेन रॉ नेचर रॉ की तरफ बढ़ रही है चीज़ों को छोड़ रही है लोग घरों में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि किसी सूरत में एक घंटा मोबाइल बंद कर पाएं, ठीक है ना? एक वक्त वो आएगा और कितनी जल्दी हमको बहुत आगे निकले हुए लोग थोड़ी हैं इसी देश का हिस्सा हैं लेकिन इसी बात से परेशान आप लोग सुनते होंगे नोएडा में दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल क्या हो रहा है ठीक है न आप क्यों चाहते हैं बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाएं, आपकी मन की तरक्की हो ना कि इस शहर की शहर की तरक्की आप सड़कों से मानते हैं सड़कें बन जाएं, बहुत खूबसूरत चिकनी सड़कें बन जाएं, और आपके मन में इतनी फिसलन पैदा हो जाए कि आप किसी दूसरे के से बात करने लायक नहीं रहे वो अच्छा है कि ये अच्छा है ये जगह इसको रो रहने दीजिए इसको जिसकी वजह से आज सारी दुनिया यहाँ इकट्ठी हो रही है जिसकी वजह से प्रकृति और, और आप जिस प्रकृति को सुधारने का काम कर रहे हो वो दोनों प्रकृति मानव के अंदर की प्रकृति मानव के बाहर की प्रकृति दोनों के लिए जो आप यहाँ काम कर रहे हैं इसको ऐसे ही रहने दें मेरी तो ये इच्छा है संजय जी एक और बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि कभी कभी मैं गांव में जाता हूं तो लोगों का कंप्लेंट्स रहता है कि भाई ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो लोग इन चीज़ों से परेशान दिखाई देते हैं मुझे लेकिन आपकी बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी परेशानी नहीं है उनके लिए तो अच्छा ही है अगर ये चीज़ें बन जाती है तो हो सकता है कि वो जिस सुकून में अभी अभी जो परेशानी है उससे कई गुणा ज़्यादा परेशानी आज की परेशानी वैसे देखा जाए तो नहीं है लेकिन वो दूसरों के कॉम्पिटिशन में शहरों के मुकाबले में अपने को देख रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीजें उनको कमी लग रही लेकिन शहरों की जिंदगी से अगर वाकिफ हो जाए तो शायद आपने कहा वो बात उनको याद आ जाएगी <laughs> तो संजय जी बहुत ही अच्छा लगा विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और अपनी दिल की बातें और जो जीवन से जुड़ी हुई कुदरत की जो बातें हैं वो आपने शेयरिंग किया अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और जो चीज़ें अच्छी लगती हैं दिल से छू जाती हैं दिल को लगती हैं तो ज़रूर उसे पकड़ के रखिए तरह से जीने की कोशिश कीजिएगा और संजय जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को राजस्थान गुजरात और पूरे भारत देश में विदेश में भी आपको सुन रहे हैं हमारा रेडियो का एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से काफ़ी लोग इंटरनेट से भी सुनते हैं जो मूल्य या जो नैतिक मूल्यों से साथ अपना जीवन जोड़ना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये जो रेडियो में हम लोग सभी वैल्यूज़ के प्रोग्राम्स करते हैं किसी भी तरह का डिस्को वगैरह नहीं चलाते हैं ना ही कुछ ऐसी बातें उनसे बताते हैं सिर्फ अध्यात्मिक मूल्यों का और फिर इन्फॉर्मेशन जो भी है वो देते हैं तो सभी लोग सुनते हैं जो इस तरह की बातें चाहते हैं और इस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं तो उन सभी के लिए आप एक मैसेज आपके लिए आपका मैसेज सबसे बड़ा मैसेज है ओम शांति यदि ओम नाद जिसको कहते हैं वो नाद आपके साथ है वो स्वर आपके साथ है मूल स्वर जो आपके साथ है तो शांति उसके साथ साथ आएगी जिसकी खोज पूरी दुनिया कर रही है बहुत बहुत शुक्रिया सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आध गीत हम लास्ट में सुनाते हैं कार्यक्रम के अंत में तो मैं चाहूँगा एक गीत जो आपको बहुत अच्छी करता है आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं इसकी एक लाइन सुना गीत तो मुझे कोई ऐसा याद नहीं लेकिन मैं अपनी जिन समस्याओं की आपने बात की उसके लिए एक शेर है निदा फाजली का वो मैं सुनाना चाहूँगा हम लोग बहुत परेशान रहते हैं हम लोग हम लोग कहते हैं एक छुट्टी वाले दिन बच्चों को बाहर ले जाओ होटल चले जाओ वहाँ चले जाओ ये सारा मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं ऐसा नहीं होटल नहीं जाता घूमता हूँ संगीत के प्रोग्राम अटेंड करता हूँ क्लासिकल म्यूजिक मेरी फेवरेट चीज़ों में है और लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए जो बात मैंने आपसे कही आबू रोड के और राजस्थान के लोगों के लिए कि यहाँ पिछड़ा है और यहाँ सुधार नहीं हो रहे उनके लिए कि अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए घर में बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए आप अपनी घर घर की चीज़ें ठीक करें मेरे ख्याल से इस कोई किसी गम रहेंगे ही नहीं हम लोग तो सिर्फ अपने घर को अपने अपना अपने शरीर को छोड़ के अपने मन को छोड़ के बाकी सारी बातें कर रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा इसलिए यह शेर पूरा कर देता हूँ कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूँ कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी खूबसूरत बातें आपने बताया मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और संजय जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो या जाए अपना जिन हवाओं का कोई खौफ नहीं जिन हवाओं का कोई खौफ नहीं उन च बचाया जाए उन चरू हवा से बचाया जाए घर में बिखरी चीजों सजा नम ले कहिय जाया हुआ करते हैं बाबू में जाने के आधा हुआ कैते हैं किस तितली को नुरा सिद्ध नोड़ा से बहुत दूर घर से मस्जिद बहत रो चलो यू दरली घर से मस्जिद बहत चलो यू दरली किसी रो बच्चे को हंसाया जाए किसी रो बच्चे को हंसाया जाए घर में बिखी या जा अपना हम कही जा